पत्रावरी छिहत्तर श्रीमती टेनाट उट्स को लिखित पाँच सौ इकतालीस एवेन्यू शिकागो 19 नवंबर अट्ठारह प्रिय श्रीमती उट्स आपके पत्र का उत्तर देने में देर हुई क्षमा करेंगी पता नहीं मैं फिर कब आपसे मिल सकूंगा। कल मैं मेडिसन और मिनिया पोलिस के लिए प्रस्थान करूंगा। जिन अंग्रेज़ सज्जन का आपने उल्लेख किया है वह लंदन के डॉक्टर मोमेरी है लंदन की गरीब जनता के बीच वे एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं और अत्यंत मधुर व्यक्ति हैं आप शायद नहीं जानती होंगी कि संसार भर के धर्मों में केवल आंग्ल धर्म संघ ही ऐसा है जिसने हमारे मध्य अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा पर डॉक्टर मोमेरी धर्म महासभा में आए यद्यपि कैंटरबेरी के आर्क बिशप महासभा पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की भर्थना कर चुके थे आप तथा तो आपके सुंदर पुत्र के प्रति मेरा प्यार सदा एक शाही बना रहता है चाहे मैं आपको पत्र शीघ्र लिख सकूं या नहीं क्या आप मेरी पुस्तकों एवं पत्रों को श्री हेल के पते पर एक्सप्रेस द्वारा भेज सक देंगी मुझे उनकी आवश्यकता है डाक बय यहाँ दे दिया जाएगा आप सभी पर ईश्वर की अनुकंपा बनी रहे यही मेरी आकांक्षा है आपका अभिन्न मित्र विवेकानंद पुनः यदि आप कुमारी सेनबोर्न एवं पूर्वांचल के हमारे अन्य मित्रों को लिखें तो कृपया मेरी अगाध श्रद्धा सूचित कर दें आपका विवेकानंद